विषय है कैसी भी परिस्थिति हो हम अपनी वृत्ति को रखें अमानित्व देह का धर्म है दूसरों का श्रेष्ठत्व रखकर हम अपना को बढ़ाएं। दम मन का धर्म है वह दूसरे को धोखा देने के लिए ना हो अपना खुद का कल्याण कर लेने के लिए केवल दम हो तो कोई हर्ज नहीं अहिंसा देह और मन का धर्म है अहिंसा हेतु पर मन को पीड़ा न दे और न किसी की देह को वेदना हो ऐसा करे। दूसरों के दोष बताना का का का लक्षण है। है, लौकिक जगत का एक नाश नाश करता है। लेकिन और अनेक द्वेष के कारण हिंसा होती है अतः किसी से भी द्वेष न करे काम क्रोध आदि सभी विकार भगवंत की प्राप्ति में बाधक होते हैं लेकिन वह और द्वेश जैसे प्रभा का नाश करने वाले दूसरे शत्रु स्वाद के कारण द्वेष भाव पैदा होता है स्वाद निपटाने के लिए नाम स्मरण जैसा दूसरा श्रेष्ठ साधन नहीं है हमारी वाणी को सिखाने के लिए और अपना बढ़पन बघाने के लिए नहीं है वाचा से यानी जीव से बोला जाता है और खाया जाता है सदा सत्य और मीठा बोले के मामले में भी जीत को अपने काबू में रखें, अपनी चित्त शुद्धि करके संतों के गुण आचरण में लाने का प्रयत्न करें अभिमान का जहर जहां पैदा हो वहां नाम स्मरण करें। भगवान की अपेक्षा नाम स्मरण की महिमा अधिक है वृत्ति जागृत होने लगे लगी तो उसे नाम से जोर देना चाहिए हृदय दशकों के मन में भगवान नहीं थी ऐसी बात नहीं थी किंतु बाढ़ अधिक आ जाने से जैसे खेत दिखाई नहीं देता वैसे हृदय कषकों का हो गया था मुझ में भगवान है यह अभिमान के कारण भूल गया था इसीलिए को, को, खंभे में दिखाना पड़ा अभिमान जरूरत मात्र के लिए हो मैं प्रभु राम का हूँ ऐसा अभिमान रंगे राम का मुझे नारायण के दर्शन हो ऐसा प्रहलाद ने नहीं कहा नाम नहीं छोड़ूंगा ऐसा कहा छोटा होने की अर्थात नम्रता की वृत्ति अच्छी होती है। छोटा होने में गलती होती जाने के सिवाय वह पहेंगे नहीं इसीलिए भगवान के पास नन्हे होकर जाएं। नन्हे होना उम्र पर निर्भर नहीं होता वृत्ति पर निर्भर होता है किसी के बारे में विचार मन में ना लाएं, उससे हमारा ही मन दख होता है मेरी गृहस्थी जैसी होने को हो, वैसी हो किन्तु मुझे अपना विस्मरण मत होने दो ऐसा हम परमेश्वर से अन्यता भाव से मांगे मुझे विश्वास है वह हमारी सहायता के लिए अवश्य आएगा नारायण